चलिए जी मंत्र पाठ ओ सहनावतो सहनौ भुनतो तो सह वीर कर्वा वह तेजस्विनाधीतमस्त ओम शांति शांति शांति अच्छा जी <coughs> पिछले पाद को शंका तो नहीं है ना ना, अच्छा जी, तो नहीं है? ना, ना अच्छा जी, शंका तो आगे पढ़ेंगे परंतु उससे पहले एक चीज थोड़ा मैं जो है छत्तीसवा नंबर सूत्र पे बताना चाहता हूँ अच्छा। जैसे पिछले बार हमने कह दिया था कि हृदय पुण्डरी के धार यत् बुद्धि संबित तो पुंडरीक कहते हैं कमल को है ना जी पुंडरी का मतलब क्या है जी कमल कमल तो हृदय को हाँ हृदय के समान कमल के समान कोमल वो तो ठीक है ही चलिए का वे, कमल के समान कोमल परंतु तो यहाँ पर जो उपमा हृदय का पुंडरीक के, के साथ जो दिया गया है मैंने उसकी तुलना कमल के साथ किया गया है कमल फूल के साथ किया गया है तो कमल फूल के साथ क्यों किया गया है क्योंकि कमल का फूल की आकृति की तरह मानो हृदय है हार्ट है आपने कमल फूल है कि हाँ देखा है की नहीं हाँ जी हाँ खितरा देखा है हाँ तो कमल फूल जब आपने देखा होगा तो एक तो कमल फूल जो खिला हुआ रहता है हाँ जी परंतु खिले हुए कमल फूल की तरह तो आकृति होती नहीं है हृदय तो नहीं हो वो तो नहीं होगी वो तो कैसी होती है आप जो है आप जब आप देखेंगे कमल फूल को तो वो जो है ना जब खिला हुआ नहीं रहता है जो बंद बंद रहता है हाँ जी। जो कली के रूप में होता है तो कली के रूप में जो होता है हार्ट तो, सॉरी कली के रूप में जो कमल फूल होता है तो आप देखेंगे कि उसको आप ध्यान में लाइए और हार्ट को जो देखेंगे तो वो मिलता जुलता होगा उसमें थोड़ा आप, है वो तो ठीक है हाँ वो तो पूरा पूरा थोड़े मिलेगा नहीं नहीं वो तो हाँ जी वो ठीक है नहीं समझ गया वो तो हाँ तो इसलिए यहाँ पर पुण्डरिक दिया गया है हृदय पुण्डरी और आप देखेंगे जैसे हृदय के साथ हार्ट के साथ जो है ना जो मुख्य जो दो आर्टरी है ना जी एक शिरा और एक दूसरी धमनी हाँ जी एक जो है रक्त को लाती है और संशोधन करके फिर दूसरे में दे, दे देती है वो दूसरे के बाधन से निकाल देती है जी तो आप जैसे कमल के फूल को आप देखिए आप जो देखे हुए है कली के रूप में जो होगा हुआ बंद जो होगा और उसके नीचे जो डंडे होते है ना जी जी वो बड़े से डंडे होते हैं तालाब इत्यादि जो मिलता है तो आप उसको ये करेंगे तो आप उल्टा करके कर दीजिए आप कमल के फूल को थोड़ा उल्टा कर दीजिए मैंने सीधा है आप डंडे को ऊपर कर दीजिए और उसको नीचे कर दीजिए कली वाले को तो आपको लगेगा कि वह जैसे एक वो नस है ना नहीं वो उस तरीके से तो वो ऊपर जो जुड़ा हुआ है फिर जो शोधन करके हाथ और दूसरे के बाद फिर जो निकाल देता है मैंने पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो ये हिंद हृदय पुंडरीक का मतलब यही हुआ कि पुंडरीक के समान जो हृदय है तो पुंडरीक के समान हृदय का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके का जो नौ खिला हुआ कमल होता है मानो उसी के आकृति का हृदय है और उसमें जब धारणा करता है व्यक्ति तो धारणा करने से धार जो है यहाँ पर पंचमी भी हो सकता है षष्ठी भी हो सकता है धार तो ये योगी का भी विशेषण बन सकता है और ये हेतु अर्थ में भी हो सकता है दोनों तरीके से हो सकता है दोनों से ठीक ही है यदि धार या मानेंगे तब तो हो जाएगा हृदय पुंडरीक में धारणा करने वाले योगी की या योगी का समझ गए हाँ। जो बुद्धि का अनुभव होता है या धारणा करने हृदय हृदय पुण्डरीक में पुंडरीक के समान कमल के समान हृदय के में धारणा करने वाले योगी की जो बुद्धि की अनुभूति होती है जो बुद्धि की अनुभूति होती है वह जो है विश्व का ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहलाती है वह विश्वकार मतलब ज्योतिषमति प्रवृत्ति हो गई तो और ऐसा भी पंचमी करेंगे तो ये भी अर्थ हो जाएगा कि हृदय के पुंडरी हृदय पुंडरीक रूपी जो हृदय है उसमें धारणा करने से उसमें अपने चित्त को जब बांधते हैं तो उससे बुद्धि का ज्ञान होता है बुद्धि की अनुभूति होती है बुद्धि का अनुभव होता है तो वह बुद्धि कैसा है बुद्धि किस तरीके की बुद्धि का अनुभव होता है तो बुद्धि का स्वरूप क्या है जिस तरीके से आत्मा को अनुभव होता है तो बोल रहे बुद्धि सत्वम ही बुद्धि जो नामक जो पदार्थ है वह प्रकाश है पर मैंने उसको आत्मा को जब साधना करता है जीवात्मा या योगी, तो उसको जो है बुद्धि जो नामक जो पदार्थ है वह प्रकाश स्वरूप दिखता है और आकाश के समान दिखता है जैसे आकाश निर्मल होता है उसी तरीके से बुद्धि निर्मल होता है इस रूप में उसको अनुभव होता है तो बुद्धि का स्वरूप ये हो गया और आकाश व्यापक भी होता है आप आकाश में नीचे जाइए ऊपर जाइए ऊपर मतलब कहीं घर भी किसी भी डायरेक्शन में जाइए तो वह जाता ही जाता बने उसका अंत नहीं है तो मानो कि यह जो बुद्धि है बुद्धि बुद्धि का स्वरूप ऐसा है कि इसकी गहराई इतनी है बुद्धि की गहराई इतनी है कि जितना भी ज्ञान प्राप्त करते जाओ बुद्धि के माध्यम से करते जाओ करते जाओ करते जाओ उसका विकास ही होता जाता है हम जो है थोड़े बुद्धि का तो थोड़ा सा ही उपयोग करते हैं ना जी हाँ जी पूरा हम उपयोग भी नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे करें कि तत्व स्थिति वैशाराध्याप वैशारा प्रवृत्ति ही उस बुद्धि में स्थिति की वैशारध्य होने से उस बुद्धि में में जब योगी अपने चित्त को माने माने उस बुद्धि स्थिति के वैसारध्य से माने तत्र माने उसमें स्थिति के माने स्थिति के वैसारध्य से इसी स्थिति की कुशलता से किसमें बुद्धि में जब स्थिति की कुशलता हो जाती है तो प्रवृत्ति होती है प्रकृष्ट ज्ञान होता है उस बुद्धि का जो प्रकृष्ट ज्ञान होता है तो वह जो प्रकृष्ट ज्ञान कैसा प्रकाशित होता है कैसा लगता है कैसा दिखता है तो उसके सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपा करना मन सूर्य का जैसे प्रकाश है इंदु का जैसे प्रकाश है ग्रह का जैसे प्रकाश है मणि का जैसे प्रकाश है उसी आकार से विकल्पते कल्पित होता विशेष रूप से कल्पित होता है विशेष प्रकार से उत्पन्न होता है विशेष प्रकार से वह प्रवृत्ति जो है प्रकृत ज्ञान योगी की बनी भी रहती है उस रूप से या प्रकाशित होती है चित्त के मैं चित्त जो है मैं योगी जो है योगी के जब योगी अपने हृदय पुणी में धारणा करता है तो धारणा करने से क्या होता है जब उसमें स्थिति कीज्यता आ जाती है स्थिति की कुशलता आ जाती है उस बुद्धि में स्थिति की कुशलता आ जाती है तो फिर या यहां पर एक बार मैं ऐसा भी, भी हृदय पुंडरीक भी हो जाना कि बस उस हृदय पुंडरीक में व्यक्ति धारणा करने की जब कुशलता आ जाती है तो उसमें स्थिति की कुशलता आई तो फिर उसने प्रकृष्ट ज्ञान जो हुआ वह प्रकृष्ठ ज्ञान इस इस रूप में सूर्य इंदु चंद्रमा ग्रह मणि का जो प्रकाश है उस आकार से प्रकाशित होता है उस आकार में दिखने लगा अर्थात जैसे उस तरीके से प्रकाश हो उस तरीके के प्रकाश दिखने लग जाते हैं ये है बस ये मुझे कहना था इसमें और आगे तो बता ही दिया हुआ अब आगे है सैतीस नंबर सूत्र है थर्टी सेवन इसमें है वीतराग विषयम वाक्यतम क्या है बोलिएतराग विषय वाचितम बोल रहे हैं वीतराग विषय वाचितम यहां पर डोगरी समास विग मैंने विगत मान अपत विगत अपगत राग यस्मात जिससे राग निकल चुका हो निकल चुका है उसका नाम वह वीत राग है अर्थात ऐसा योगी जिस योगी के अंदर से राग निकल चुका हो द्वेष राग यहां पर उपलक्षण है तो राग द्वेष अग्निवेश ये सब और जितनी अविद्या अविद्या राग द्वेष राग उपलक्षण हो सकता है यहां पर उपलक्षण हो जाएगा राग का मतलब यह है कि राग निकल गया द्वेष राह बात नहीं है द्वेश भी निकलना चाहिए अस्मिता भी निकल जानी चाहिए मृत्यु भय भी निकल जानी चाहिए तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये जो क्लेश हैं, ये निकल चुके हैं जिस योगी के अंदर से ऐसा योगी विषय है जिस का जिस चित्त का वह चित स्थिति पद को प्राप्त होता है मैंने कहने का भी उपाय है कि इस संसार में जो भी वीतराग व्यक्ति है वर्तमान समय में जो है या इस दुनिया से जो चले गए परंतु तो तो वीतराग थे तो वर्तमान समय में जो वीतराग व्यक्ति है ऐसा साधु ऐसा सन्यासी ऐसा योगी जिसके अंदर से राग द्वेष अविद्या अस्मिता इत्यादि सब निकल गया हुआ हो तो उसके पास हम जब समीप में जाते हैं और उसका व्यवहार हमें पता चलता एकदम शांत चित्त वो बीतराग व्यक्ति का चेहरा व्यवहार सब कुछ एक अलग ही होता है सामान्य व्यक्ति से तो उनके चेहरे को देख करके उनके व्यवहार को देख करके हम जानते हैं अनुमान प्रमाण से जानते हैं कि भाई ये वीतराग व्यक्ति है ये त्यागी व्यक्ति है तो अब वो जो त्यागी व्यक्ति का चित्त जो अनासक्त है तो त्यागी व्यक्ति को जब हम अपने मन में विषय बनाते हैं अपने जब हम ध्यान कर रहे हैं आंख मुद रहे हैं जो बीतराग व्यक्ति है जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है जो वास्तव में बीतराग है उनके स्थिति को उनके जो व्यवहार है उनके जो गुण है उस गुण का जब हम चिंतन करते हैं उसमें जब अपने मन को लगाए रहते हैं इससे भी मन की एकाग्रता होती है समझ गए जी ये और जो चले गए हुए जैसे महर्षिदानंद हो गए वेद्यास हो गए विश्वामित्र हो गए ब्रह्मा विष्णु इत्यादि हो गए गौतम कनाद जैमिनी इत्यादि हो गए तो जो भी वीतराग व्यक्ति हुए जो भी ऋषि महर्षि हुए तो उनका ध्यान करने से उनका मन उनको विषय बना करके उनमें अपने मन लगाने से तो उनको विषय कैसे बनाएंगे उनके विषय उनके पुस्तक को योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि योग दर्शन जो लिखने वाला है वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा कितना बड़ा आध्यात्मिक होगा वो कितना वीतराग होगा तो महर्षि पतंजलि जी के इस, इस मैंने पुस्तक को पढ़ करके और उनके गुणों का जब वो ऐसे थे उनका राग से रहित चित्र था तभी इस स्थिति को प्राप्त किए तो उनके गुणों का चिंतन करना की उस तरीके से तो इससे भी मन एकाग्र होता है समझ गया जी हाँ जी ये इसके तीन अर्थ होंगे तीन अर्थ हो सकते हैं एक तो ये हुआ कि जो योगी का राग समाप्त हो गया है ऐसे योगी को विषय बना करके हम अपने चित्त को उसमें वितग व्यक्ति में जब लगाते हैं अपने मन को वितग व्यक्ति से युक्त कर देते हैं तो उससे भी मन की स्थिति बढ़ती है।, है मन की एकाग्रता होती है एक तो ये अर्थ हुआ दूसरा यह है कि जो वितग व्यक्ति जो है उनके जो चित्त है चित्त है चित्त पर तो लग गए अर्थात वीतराग जो व्यक्ति होता है, वीतराग जो व्यक्ति होता है उनकी चित्त की ऐसी स्थिति होती है वो तो पुस्तक पढ़ने से पता चलेगा कि भाई जो वीतराग व्यक्ति होता है उसकी चित इस इस तरीके की होती है तो ऐसे हमने पुस्तकों में पढ़ा कि वीतराग व्यक्ति एकदम उसकी प्रशांत वाहिता स्थिति होती है एकदम शांत होता है निर्बल होता है शुद्ध होता है वितग व्यक्ति का तो हमने जो पुस्तकों से अध्ययन किया हमने शास्त्रों से जो पढ़ा और शास्त्रों से पढ़ करके हमने जो विचार मैंने किया कि भाई समझा कि वीतराग व्यक्ति का चित्त ऐसा होता है अब हम जब ध्यान कर रहे हैं तो वीतराग व्यक्ति का ऐसा चित्त होता है उस स्थिति को पर ही हम अपने मन को जब लगाते हैं इसे भी मन काम होता है हमारा भी शांत हो जाता है समझ गए जी हां जी. और इसका तीसरा अर्थ इसका तीसरा अर्थ भी हो सकता है तीसरा अर्थ यह हो जाएगा कि भाई हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक खुशी की स्थिति आती है आती है जी? हां जी. कभी ना कभी वैरागी की भावना आती है कभी ना कभी उस अब जिस स्थिति में जैसे हमने मृत्यु को देख करके ही देखा हमने किसी की मृत्यु को देखा जैसे ऋषि ने मृत्यु को देखा था अपने बहन का और चाचा जी का और उससे उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ मैंने उस स्थिति उस, को देख करके उनके अंदर ऋषिदान जी के अंदर जो है चित्त के अंदर जो है राग समाप्त हुआ तो ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर होता है हमारे आपके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर तो जब हम ध्यान करते हुए ध्यान करते समय या किसी भी ऐसी स्थिति में हमारा जब संसार के प्रति आसक्ति कुछ क्षण के लिए ही दूर हो गया हो या ऐसे आनंद की अनुभूति हुई हो तो जब उसी जो उस समय हमारी चित्त की स्थिति थी वितग स्थिति थी उस चित्त का बार बार स्मरण करने से उस समय जो चित्त सही करेंगे परंतु तो उस स्थिति का इस समय हमारे मन में ऐसी स्थिति थी हुई है कभी ना कभी तो अपने याद करना होता है वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है तो उस स्थिति वही स्थिति हमारा बना रहा है क्योंकि कभी कभी हम जब उपासना करते हैं उपासना करते करते कभी कभी इतना आनंद की अनुभूति होने लग जाती है उस समय एकदम शांत मन हो जाता है परंतु तो हर क्षण वैसा नहीं बन पाता है बन पाता है क्या ना सामान्य व्यक्ति को परंतु तो जिस समय बना अब उसी को याद करना है उसी को बार बार याद कीजिए मेमोरी के द्वारा स्मृति वृत्ति जो है उसी के द्वारा उसी में उस चित्त की जो स्थिति है उस समय जो वीतराग तर राग जो उस चित्त से जब राग समाप्त हो गया तभी आनंद की अनुभूति होगी तभी वह ईश्वर का आनंद मन की शांति इत्यादि होगी तो उसको विषय बनाता है जब चित्त उस स्थिति को मन उसी स्थिति वाले चित्त का उस समय जो स्थिति चित्त की वही स्थिति जब अपने मन में बनाता है योगी ध्यान करने वाला तो इससे भी मन की एकाग्रता होती है समझ गए जी तो इसको तीन तरीके से हम व्याख्या कर सकते हैं एक व्याख्या यह हुआ कि वीतराग जो योगी हैं इनका राग समाप्त हो गया है ऐसे योगी को विषय बनाने वाला चित्र जो है ऐसे योगी में जब योगी अपने चित्त को लगाता है उसी में बार उसी का बार बार ध्यान करता है तो इससे भी मन की स्थिति होती है मन शांत होता है मन एकाग्र होता है मन में प्रसन्नता होती है एक तो ये अर्थ हो गया दूसरा अर्थ मैंने बताया कि जो भी वीतराग विगत रागमाप्त चित्ता जिस चित्त से राग समाप्त तो हो चुका होता है उसकी क्या स्थिति होती है ऐसी स्थिति हम शास्त्र इत्यादि के द्वारा अध्ययन करके वह ऐसी स्थिति होती है चित्र की जब राग समाप्त हो जाता है और ऐसा विचार करके अपने मन को उसी विचार में जब उस स्थिति में नेत्र करते हैं कि ऐसा होता है जिस चित्र से राग निकल जाता है तो उसमें बार बार ध्यान करने से भी एकाग्र होता है समझ गया हां जी हां और तीसरा हमने बताया था आपको बताया यही अपने ही चित्त कभी न कभी राग से रहित तो हो चुका होता है किसी स्थिति में वैराग्य होता है अब उस समय जो तो मन की स्थिति होती है उस समय जो मन शांत होता है ईश्वर उपासना इत्यादि समय कभी कभी जो मन में जो एकदम शांति हो जाती है दम शांत कुछ नहीं ये होता है बस उसी में मन एकाग्र रहता है अब उसी स्थिति को वही स्थिति बार बार उसी स्थिति का चिंतन करने से उसी स्थिति में मन को लगाने से भी चित्त एकाग्रता होती है तो ये इसका तीन अर्थ है तीनों तरीके से किया जा सकता है तो इसी बात को महर्षि वेद जी कहते हैं वीतराग चित्तालंबनो पर योगिनाश्चितिपद लभत बोलते हैं तक ऐसा चित्र जिसका राग समाप्त हो गया हो जिस चित में से राग निकल गया हो ऐसे चित तो आप इसको तीनों तरीके से व्याख्या हो सकती है ऐसा चित्त जिस चित्त से राग निकल चुका हो ऐसे चित्त का अवलंबन माने ऐसे चित्त के अवलंबन से आश्रय से युक्त जो योगी का चित्त है वह चित्र स्थिति पर को प्राप्त होता है इति इस प्रकार समझ गया ये? तो वितराग मैंने जिस चित्र से राग समाप्त हो गया है तो जिस योगी के चित्त से राग समाप्त हो गया ऐसे योगी भी हो सकता है उस योगी फिर वहां पर योगी के ऊपर अपलंबन मतलब योगी को आश्रय करके उस उससे अपने चित्र को जोड़ देंगे यहां पर चित्त लिया जा रहा है योगी ने लिया जा रहा है परंतु ऐसी भी व्याख्या करते हैं योगी का यहां पर तो यह कह रहे कि जिस चित्त से राग समाप्त हो गया है ऐसे चित्त का अवलंबन करने से वो खुद का भी चित्त हो सकता है और अन्य का भी चित्त हो सकता है कि वो चित्त की जब राग समाप्त हो जाता तो उस चित्त की क्या स्थिति होती है तो वित्त राग चित्ताबनो परक्तम वा जिस योगी का मैंने जिस चित्त से राग समाप्त हो गया है ऐसे चित्त का अवलंबन से युक्त आश्रय आधार करके उससे चित्त को जब उसमें लगा देता है युक्त जो योगी का चित्त है वह चित्र स्थिति को प्राप्त होता है स्थिति पद को प्राप्त करता था उसमें मन लगाने से भी मन का होता है समझ गए अब जो है आती सतम सूत्र है बोलते स्वप्न स्वप्न निद्रा जाना लंबनम व क्या कह रहे हैं बोले स्वप्न लंबनम वो स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वोलते स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम तो ये बता रहे हैं और मन को एकाग्र पड़ने का साधन है क्या स्वप्न और निद्रा का जो ज्ञान स्वप्न का ज्ञान और निद्रा का ज्ञान तो स्वप्न का ज्ञान और निद्रा का ज्ञान आश्रय है जिस चित्त का वह चित्त स्थिति पद को लाभ होता है स्थिति पद को प्राप्त होता है अर्थ हुआ यह हुआ मैंने सरल अर्थ ये हुआ कि जब हम स्वप्न कभी ना कभी व्यक्ति स्वप्न लिया ही होता है ऐसा कोई सा व्यक्ति नहीं मनुष्य नहीं जिसके अंदर स्वप्न ना हो आ, वो तो ठीक है पशु में भी होते हैं वो भूल जाते हैं व्यक्ति एक अलग चीज है तो यहाँ पर स्वप्न का मतलब खराब स्वप्न नहीं अच्छे स्वप्न ऐसा स्वप्न जो वैराग्यवाने वाला हो कभी ऐसा स्वप्न हो कि हम जो है ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और ईश्वर की उपासना करते करते, करते मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं कभी मैंने अच्छा स्वप्न जो की हमें आगे की ओर ले जाए खराब स्वप्न नहीं यहां पर स्वप्न का मतलब अच्छा स्वप्न लेना है समझ गए हाँ जो स्वप्न आपको आनंद सुख सात्विक सुख को देने वाला हो ऐसे स्वप्न की बात कही जा रही है तो अच्छे स्वप्न का अवलंबन करने वाला अच्छा अच्छे स्वप्न का सहारा जब लेता है योगी और अच्छे स्वप्न के जो ज्ञान है उस ज्ञान का अच्छे स्वप्न ज्ञान का जब योगी उस अपने चित्त को उस अच्छे स्वप्न के ज्ञान में लगाता है उसमें जब लगाता है कि मैंने ऐसे ऐसे ऐसे देखा किससे भी मन काग्र होता है और साथ साथ निद्रा है निद्रा एक वृत्ति है पीछे बताया ही हूं तो निद्रा एक वृत्ति है तो निद्रा वृत्ति है तो जब हम दो तीन प्रकार की निद्रा एक जो है ऐसी निद्रा जो सात्विक होता है दूसरा होता है तीसरा तामसिक होता mm. है। तो सात्विक नहीं की रात्रि में सोया और दिन में उठा पड़ो सही टूटा टूटा लग रहा है स्वप्न भी नहीं आया कुछ भी नहीं आया प्रदूषा भारी भारी लग रहा है तो भारी भारी लग रहा है तो वो तो जो है की ठीक नहीं है वो तामसिक निद्रा हुई और जो हाँ हाँ पूर्वक जो सोया जिस मैने सात्विक मुद्रा वह निद्रा है कि जब आंख खुली तो आंख खुलने के बाद शरीर में भार शरीर में न भारीपन है न आलस्यपन है बल्कि शरीर में स्फूर्ति है उत्साह है सब कुछ है ऐसे आता है कभी कभी व्यक्ति के अंदर वैसा तो वो जब वैसी नींद जिसमें आंख खुली और आंख खुलने के बाद आलस भी नहीं है अब ये नहीं मन में होता कि अब सुज और सो जाए और सो जाए इस तरीके की तो जो वह निद्रा जो सात्विक निद्रा है तो जब जगते तो बोलते आज बहुत अच्छा लगा सुखम अहम और स्वापसम प्रसन्नम में मन बोल तो रहे मैं सुखपूर्वक सोया क्यों क्योंकि तो मेरा मन प्रसन्न है सुखपूर्वक सोया हूँ मनल बोलते हैं आलस्य मेरा शरीर है मन है तो इस तरीके से जब वह अनुभव करता है तो उस निद्रा का भी वैसे नींद का जब आश्रय लेता है व्यक्ति तो उसका बार बार उसी पर मन कंसंट्रेट करता है तो उससे क्या होता है उससे भी मन में एकाग्रता होती है और मन की शांति होती है इसी बात को रहे कि स्वप्न जाना लंबनम निद्रा जाना लंबनम तदाकर योगिना चित्तम स्थिति पदम लभता स्वप्न ज्ञान लंबन चित्तम का, का अवलंबन करने वाला जो चित्त है आश्रय करने वाला जो चित्त है और निद्रा के ज्ञान मान सात्विक जो निद्रा है निद्रा मैंने सात्विक अच्छी निद्रा लेनी है सात्विक निद्रा का ज्ञान का अवलंबन करने वाला जो चित्त है वह राकारम उस आकार वाला हो जाता है तो उस आकार वाला जो चित्र है अवलंबन करने वाला उस आकार वाला उसी रूप में चित्त हो गया चित्र जो है योगी का जो चित्त है स्थिति पदम लगते स्थिति का जो पद है उसको प्राप्त करता है प्रशांत वाहिता ऐसी होती है मन में प्रसन्नता होती है मन एकाग्र होता है आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर स्वप्न से आप खराब स्वप्न क्यों नहीं ले रहे हैं निद्रा से यहाँ पर सा, सात्विक निद्रा छोड़कर ताम के तामसिक राशिक निद्रा क्यों नहीं ले रहे हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं इसमें सात्विक राशिक और तामसिक निद्रा या स्वप्न में खराब स्वप्न तो कि उस पर आप बार बार ध्यान करेंगे तो मन वैसा ही बन जाएगा तो मन वैसा बनेगा तो और मन में अशांति होगी क्योंकि तो उसी आकार का मन बन जाता है ना जी अब इसे मान लीजिए कि मन में कभी वासना आई अब कभी वासना जिंदगी में आई आती है व्यक्ति के अंदर अब यदि व्यक्ति उसी वासना का ध्यान करने लग जाए उसी वासना में धारणा करने लग जाए तो फिर वह वासना उस वासना से युक्त जब तदाकार में चित्त हो जाएगा तो इससे और अधिक वासना बढ़ेगी न कि घटेगी तो उससे लाभ के बदले हानि होगा इसीलिए दुष्ट माने खराब स्वप्न या खराब निद्रा जो व्यक्ति जैसा व्यक्ति विचारता है मन में विचारता है वैसा ही व्यक्ति बोलने लग जाता है और वैसा ही व्यक्ति के कर्म में भी होने लग जाता है इसलिए कहा कि यन मन साध्या तद वातावर्तीवा तदकर्म न करोती इसीलिए स्वप्न और निद्रा से स्वप्न से लेना चाहिए मैं जान तक समझता हूं स्वप्न से लेना चाहिए अच्छी अच्छे स्वप्न हमारे गुरुजी ने यही पढ़ाया आचार्य सत्यजीत जी ने और निद्रा निद्रा से जो लेना चाहिए वह निद्रा से लेना चाहिए आ, सात्विक निद्रा समझ गया जी हाँ जी हाँ आगे चलिए आगे उनचालीसवा नंबर हैं होते उनचालीसवा कहते हैं यथा, यथा भी मत ध्यान क्या करें यथा भी यथाभि ध्यान आदि यथाभि ध्यान आदि वाह वा माने और, और जो है और मन को का करने का और साधन है और साधन है क्या यथा अभी मत ध्यान बोल रहे हैं कि यथा जैसे अभी मत हो अभिमत माने इच्छित इष्ट जो भी आपको इष्ट हो जो भी आपको प्रिय हो, क्या होता है जो हमें अच्छा लगता है वही तो हमें इष्ट होता है ना जी हाँ जी खराब चीज अप्रिय चीज कभी भी किसी को इष्ट नहीं होता इसलिए अभिमत से ही प्रिय भी निकल जाता है व्यंजित होता है और इष्ट तो है ही तो जैसा मने बोलते यथा जैसा अभिमत हो जैसा इष्ट हो जो प्रिय हो जैसा प्रिय हो उसके ध्यान से भी जो है मन के एकाग्रता होती है वाकअर्थ भी भी कर सकते हैं कि जैसा अभिमत हो जैसा इष्ट हो जैसा प्रिय हो उस जैसा प्रिय हो आपको उसके उस उस, उस प्रिय चीज पर ध्यान करने से उस प्रिय चीज पर मन को लगाने से भी मन की एकाग्रता होती है समझ गए जी तो यहाँ पर इसका दो तरीके से अर्थ करते हैं एक तो जो अर्थ मैंने बताया जो कि जैसे मैंने पढ़ा है गुरु जी से और एक ऐसा भी है जो मैंने पुस्तक इत्यादि से पढ़ा है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि यथाभिमत का मतलब ये नहीं कि जैसे तैसे ऊपर जितने भी कहे हैं उपाय क्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय से लेकर ज्योतिषी विशोका व ज्योतिषमती और फिर जो है जाना लंबा ये जो इतना बताया मैंने एक दो तीन चार पांच और छ जो उपाय बताए हैं उनमें से कोई भी जो भी आपको अभिमत हो ऐसा भी अर्थ कुछ लोग करते हैं विद्वान समझ गया जी हाँ जी कि जैसा अभिमत हो जैसा आपको प्रिय अच्छा लगे जो चीज में से जिसमें जिस तरीका को अपना करके आपके मन की एकाग्रता हो अच्छा लगे वो अपना करके मन को एकाग्र कीजिए यह कर मैत्री करना से भी कर सकते हैं प्राणायाम करके भी कर सकते हैं सांस वहा छोड़ करके उसमें फिर मन को टिकाइये आप विषय के आगे में जिहा के आगे में किसी भी जितने भी बताया यहीं पर अपने मन को एकाग्र करके मन को बांध करके मन की धारणा करके धीरे धीरे क्षतिपद को प्राप्त कीजिए ऐसा भी अर्थ करते हैं तो जो कहा उसके आधार पर दूसरा जो है कि ये भी है तो यथाभिमत ध्यान रखना का मतलब हुआ कि जैसा अभिमत हो जैसा अभिमत हो उस अभिमत के ध्यान से उस अभिमत चीज के ध्यान से उसमें धारणा करने से मन के एकाग्रता होती है योगी के चित्र योगी के चित्र स्थिति पद को प्राप्त होता है पर तो इसमें एक चीज जोड़िएगा कि भाई यथाभिमत ध्यान आदि से फिर यह ऐसा भी कर सकता है कि भाई शिव में ध्यान करो गणेश में ध्यान करो इत्यादि जो भी मूर्ति है उसमें ध्यान करो ऐसा भी अर्थ इसका निकलता है कि नहीं निकलता है जी निकाल सकता है व्यक्ति निकालना चाहे तो हाँ ऐसा भी निकाल सकता है और ऐसा करता भी है इस तरीके से आ, मतलब प्रमाण भी देता तो यथा भी मतलब ध्यान आदि का परंतु तो ध्यान ये रखना इसको दो तरीके से हम इस पर उसको जवाब दे सकते हैं यदि आप मूर्ति में ध्यान करते हो मूर्ति में अपने मन को टिकाने का कोशिश करते हो आप आंख मूंद कर राम के चेहरा को देखा आप मूर्ति को और फिर जो है आप मूर्ति का उसके आंख को देखते हो पैर को देखते हो यही करोगे ना जी आप जब तुम आप जब राम राम कृष्ण इत्यादि के पुस्तक को नहीं पढ़ोगे उनके गुरु को नहीं जानोगे ये तो वितग विषर्मा कितव्य आ गया कि राम कृष्ण इत्यादि जो भी वितग व्यक्ति हुए हैं उनके साहित्य को पढ़ के और वो ऐसा वीतराग थे ऐसे गुणवान थे वीतराग के ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं ऐसा मन में विचार करके उसमें मन जब लगाते हैं राम के गुणों में जब मन लगाते हैं राम के ऐसा योगी जिसका राग समाप्त हो गया हो ऐसे योगी में अपने मन को इनके उनके, उनके साहित्य को पढ़ करके उनमें जब मन को लगाते हैं उनके गुरु का चिंतन करते हैं इससे भी मन एकाग्र होता है तो, तो में आ गया परंतु यदि कोई मूर्ति की बात करेगा मूर्ति की बात करेगा तो मूर्ति में भी आप अपने मन को लगाते हैं चढ़ पदार्थ में लगाते हैं ठीक है चंद्रमा भी जड़ है ये भी जड़ है जैसे उसमें लगाते हैं तो मूर्ति में भी लगाते हैं तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता यदि आपका मन उसमें एकाग्र हो भी जाता है तो इससे यह नहीं सिद्ध हो जाता कि वह ईश्वर है yeah. तो कि ईश्वर का लक्षण बताया कि क्लेश कर्म विपाक और आशय जो वासन है तद अनुरूप जो वासन है तदनू जो वासना है उससे अपरा जो है उससे जो रहित जो चित्त है वह चित्र जो है मन की स्थिति को बांध सॉरी उससे रहित जो उससे रहित जो, जो पुरुष है वह ईश्वर है उससे रहित जो पुरुष है वह ईश्वर है तो जब वह ईश्वर है और यहाँ पर था भी वह ध्यानाद भाव भी कर रहे हैं तो कहने कहता है कि मन को एकाग्र करने का केवल साधन बता रहे हैं तो जब ईश्वर का ध्यान करना होगा तो ईश्वर का ध्यान करने के लिए वहां से मन को हटाना ही होगा जैसे अन्य चीज का ध्यान करने से हम जैसे मान लीजिए कि हम ऋषि महर्षियों के गुणों का ध्यान करते हैं उस पर मन को एकाग करते हैं तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी वो तो केवल मन को एकाग्र करने का साधन मात्र है अब उससे मन को हटा करके प्रभु में लगाना है जो निराकार है क्लेश कर मिटा कर से रहित है ऐसे कुछ विशेष में लगाना है तभी जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी ये नहीं कि मूर्ति में अपने मन को कंसंट्रेट करके ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी समझ गए जी हाँ तो ये मने इससे ये सिद्ध नहीं हुआ कि आपने मूर्ति में ध्यान लगाया एक तो सबसे पहले वैदिक धर्म से विरुद्ध है ये वेद से विरुद्ध है तो ये जो है आपने इसमें मन को एकाग्र भी करने का कोशिश किया लगाने का कोशिश किया कंटिन्यूटी आप नाक कान इत्यादि पर चिंतन करते भी रह गए पैर तक लेकर सिर तक करते रह गए तो ये तो केवल मात्र एक आपको अभ्यास मन एका करने का एक तरीका हो गया आपको जब ध्यान करना होगा वास्तव में मेडिटेशन करना होगा तो उससे मन को हटा करके प्रकृति से मन को हटा करके प्रभु में जो लगाना ही होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी तो नहीं होगी हो समझ गए उसको ऐसा उत्तर दे सकते हैं और दूसरी बात दूसरी बात इसको इस तरीके तरीके से भी व्याख्या अच्छा कर सकते हैं कि यथा भी मत ध्यान का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसी मर जीव वैसे में ध्यान करने से ये करें इच्छित भी हो और इष्ट भी हो इष्ट का मतलब ये हुआ कि जो आपको मोक्ष दिलाने वाला हो आपको सही रास्ते पर ले जाने वाला हो प्रिय के साथ प्रिय भी होना चाहिए और इष्ट भी होना चाहिए तो यहां पर यथाभिमत का मतलब हुआ शास्त्रानुकूल होना चाहिए यथाभिमत अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए कि स्वतंत्रता है स्वतंत्रता का मतलब नहीं होता कि जैसा मर्जी हो वैसा करना जैसे कि अभी इंडिया में कर दिया हुआ इंडिया में जे एनयू में जो है कुछ लोगों ने जो है कुछ जो है विरोधी तत्व ने जो है अफ अफजल इत्यादि जो जिसने कि पार्लियामेंट पर जो है ये हमला किया था उसको जो फांसी दिया गया उसके इसमें आ, उसके उसको एक शहीद बता रहा है उसके समर्थन में तो ये स्वतंत्रता नहीं है और इसके भी इसके अग, सपोर्ट में जो राहुल गांधी या दूसरे लोग जो दुष्ट लोग है सब गद्दार हैं देश के राहुल गांधी कांग्रेस सब गद्दार है देश के तो ये लोग जो ऐसा कारण कि विद्यार्थी के स्वतंत्रता को छीन रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं वो गलत कह रहे हैं अब जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं रास्ते में लाल बत्ती आया और हरा बत्ती आया तो लाल बत्ती स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि लाल बत्ती को भी पार कर जाए आप नियम में रहते हुए स्वतंत्र का मतलब होता है कि नियम में रहते हुए चलना उसने आपको कोई यदि हरा बत्ती होगा तो हरा बत्ती का जो नियम है कि आप गाड़ी को ले जाइए और लाल बत्ती का मतलब कि रुक जाइए अब रुक जाइए का यदि राहुल गांधी जैसे बेवकूफ आदमी दुष्ट व्यक्ति ऐसा कहने लग जाए कि भाई तुम जो है गाड़ी चलाने वाले की स्वतंत्रता का तुम हमन कर रहे हो, हो लालबत्ती पर तुम क्यों रोकते हो तो मूर्खता है कि नहीं उस राहुल गांधी की हां मूर्खता है पूरी चल रही है पूरी मूर्खता है और वैसे मानने वाले सभी व्यक्ति की मूर्खता है वहां पर भारत देश के विरोध में भी कोई नारा लगाए और उसको दबाया ना जाए उसको गोली न मारा जाए उसको दंड न दिया जाए उसको जेल में न पकड़ा जाए और उसके लिए इसी से साफ जाहिर हो जाता है जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो दूरदर्शी सोच करके सोचेगा कि ये वास्तव में जो कांग्रेस वाले जो है राहुल गांधी और उनके जितने भी व्यक्ति हैं वाम पंडित वास्तव में यह जो है देश को टुकरा करने वाला है ये देश को बर्बाद करने वाला है ये सब जो है पापी है वह देशभक्त कोई नहीं है वो लोग वैसे ही ऊपर से कहता है देशभक्त तो इसीलिए ध्यान आदि का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसी मर्जी हो उसमें मन को एकाग्र कर दो यहां पर यथाभिमत की स्वतंत्रता जो है उसमें है कि शास्त्रानुकूल शास्त्र के देखो कि तुम जैसी मर्जी हो उसमें यदि आप ध्यान करते हो तो शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं आप मूर्ति में जो ध्यान कर रहे हो तो वह मूर्ति शास्त्र के अनुकूल है या शास्त्र के विरुद्ध है जिस शास्त्र को तुम पढ़ रहे हो उसी में कहा है कि क्लेश कर्म विपा काशय रपा मिश्र पुरुष विशेष ईश्वर तो क्लेश कर्म विपा काशय जब कह दिया कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा है तो तुम उसको परमात्मा के स्वरूप मान करके जो तुम उसमें ध्यान करते हो तो ये शास्त्र के विरुद्ध है तुम्हें मन के कागता होगी भी यदि मान लो तुम वह तुमको भटका देगा वह परमात्मा क्यों नहीं ले जाएगा इसीलिए कहते हैं कि यह मूर्ति पूजा वास्तव में ये सीढ़ी नहीं है ये खाई है एक बार जो इसमें गिर जाता है निकलना मुश्किल होता है एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए राम कृष्ण परमहंस जैसे व्यक्ति को अपवाद कहीं पर भी होता है देख लीजिए ज्यादा लोग कैसे हैं मूर्ति पूजा जिंदगी भर करते हैं कुत्ते की पूंछ की तरह वैसे ही रहते हैं छह महीना तक कुत्ते के पूछ में रखो डंडा लोहे का और फिर निकालो तो वैसे टेढ़ा का तेरा ऐसे ही मूर्ति पूजा करने वाले सब कुत्ते की पूछ की तरह है ये जिंदगी भर मूर्ति पूजा करते रहते हैं इसे उभर ही नहीं पाते हैं तो इस तरीके इसलिए यथाभिमत ध्यान आदवा का जो अर्थ है कि जैसा अभिमत हो उसने ध्यान करने से ये गलत है शास्त्रानुकूल शास्त्र के अनुकूल जैसा आप उनमें से जो भी आपको इष्ट हो उस इष्ट के ध्यान से प्रिय और इष्ट हो उसके ध्यान से चित्त की एकाग्रता होती है मन शांत होता है इस तरीके से फिर और वह फिर समाध इत्यादि को प्राप्त होता है समझ गए जी हाँ जी उसी बात को यहाँ पर महर्षिवेद्या जी अपने शब्दों में कहते हैं कि यदेवाभिमतम तदेव अध्याय बोलो कि जैसा अभिमत हो यद यद एवाभिमतम जो ही अभिमत हो जो अभिमत हो यद मने जो एवं मने ही मैने जो ही अभिमत हो प्रिय हो इष्ट हो तदेविध्याय वही ध्यान करनी चाहिए उसी का ध्यान करना चाहिए और इसकी व्याख्या जैसे वहां पर किया यहाँ पर भी कर लीजिएगा स्वतंत्रता तो दिया है यहाँ पर स्वचंदता नहीं दिया है व्यक्ति स्वतंत्रता को स्वचंदता न समझ ले लेता अलग है स्वतंत्रता अलग है समझ लाभ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपने क्या प्रयोग किया जी, कि एक तो दूसरा क्या था स्वचंदता स्वतंत्रता क्या वो स्वचंद ये व्यक्ति स्वच्छ है जो स्वच्छ व्यक्ति होता है ना हाँ जी स्वतंत्र और स्वचंद में अंतर है समझ गया मैं कि तो। स्वतंत्र जो होता है वो बंधा हुआ नियमों में बंधा हुआ रहता है जी। नियमों में बंध कर अपने अनुकूल काम करता है और स्वच्छ जो होता है नियमों में नहीं रहता ये जो टेररिस्ट इत्यादि होते हैं ये स्वचंद होते हैं नियम में नहीं होते नियम में बंधे हुए नहीं रहते समझ गए जी हाँ जी तो यथाभि ध्यान आदभा का मतलब यह नहीं है कि स्वच्छता से स्वतंत्रता से कहा है तो स्वतंत्रता की बात कही गई है कही गई है स्वच्छता की बात नहीं कही गई है समझे हाँ जी मैं समझ गया जी। तो, तो यदेवाभिमत तदेव अध्याय मरे जैसा ही अभिमत हो जो ही अभिमत हो प्रिय इष्ट हो तदेव अध्यायित उसका ही ध्यान करनी चाहिए मतलब तो तत्र लब स्थिति कम अन्य पदम इति। बोलते त्र वो जो जो आपका इष्ट है अभिमत है शास्त्रानुकूल उनमें इस लब्ध प्राप्त हुए स्थिति वाला जो चित्त है जब उसमें एक चीज में आपका मन स्थित हो गया एकाग्र हो गया तो दूसरे दूसरे में भी हो जाएगा वहां से मन को हटाकर के दूसरे में लगा देंगे हमने अभी मन को एकाग्र किया नाक के अग्र अग्रभाग में तो नाक के अग्रभाग में ध्यान किया मन एकाग्र हो गया अब हमें वैशाराध्य हो गया इसमें कुशलता आ गई तो अब उसको उस मन को, को परमाणु में लगा देना है उस मन को बुद्धि में लगा देना है उस मन को प्रकृति में लगा देना है उस मन को प्रभु में लगा देना है परंतु चित्त की वैशारध्य के लिए चित्त के स्थिति की वैशाराध्य के लिए कुशलता के लिए किसी न किसी साधन को अपना करके मन को तो एकाग्र करना ही होगा कहने का अभिप्राय है कि जिस भी साधन से तुम्हारा मन एकाग्र होता है एकाग्र करो यदि मूर्ति पूजक लोग यह कहता है कि तो भाई केवल तर्क करने से काम नहीं चलेगा वो बक्तु, ब, बक्तु करने से काम नहीं चलेगा वाचाल बनने से काम नहीं चलेगा यदि तुम्हें मूर्ति में एकाग्र होता चलो एकाग्र करो और जिंदगी भर मूर्ति में क्यों लगे हुए हो तुम उसमें से प्रभु में लगाओ उसमें से और जिंदगी भर तुम जिंदगी भर कुत्ते की, की, की पूछकर तो उसमें लगे हुए रहते हो क्या बोलते हैं उसी में लगे हुए रहे और फिर ना क्या बोलते हैं धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का इस तरीके की स्थिति हो जाती है इसलिए बहुत ही गंभीरता से कहते हैं उनसे उन्होंने ग्यारहवा सोलह में प्रश्न किया कि क्या मूर्ति पूजा करना पाप है या पुण्य है तो उन्होंने कहा पाप है क्योंकि तो वेद विरुद्ध जितने भी कार्य है वह सब पाप है तो मूर्ति पूजा करना पाप है क्योंकि ये वेद से विपरीत है और दूसरी बात यह है कि पूजा करना और ध्यान करना यदि आप किसी मूर्ति में ध्यान करते हो पूजा करने का मतलब उसमें जो है उसके लिए भोजन भी, भी देते हैं घंटी भी बजाते हैं उसमें फूल भी देते हैं वो अभिषेक भी यह सब पूजा वो सब गलत है ध्यान करना है तो ध्यान करना है तो आप किसी मूर्ति में ध्यान करते हो किसी मूर्ति में एकाग्र करते हो तो एकाग्र करने की ही तत्व तो सीमित है ना जी बस एकाग्र करो एकाग्र हो गया तब तो उससे हटाओ जिंदगी उसमें क्या लग, लगाते हो अपने आप को उससे हटा करके प्रभु में लगाओ उससे आगे और बढ़ो तो ये वो तत्र लब स्थिति कम अन्यत्राप स्थिति पदम लभता बोलते तत्र मने उसमें उस किसमें उस अभिमत प्रिय इष्ट जो पदार्थ है उसमें लब्ध स्थितिकम लब्ध है प्राप्त है स्थिति जिस चित्त का अर्थात जब उसमें हमारी योगी के चित्त की स्थिति प्राप्त हो गई तो ऐसे चित्त अन्य दूसरे स्थान पर भी स्थिति पद को प्राप्त होता है दूसरे स्थान पर भी लग जाएगा समझे हाँ जी शब्द का अर्थ क्या होता है है जी प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थित चित अर्थात उसमें जो अभिमत हमने जब अपने चित्त को लगा दिया तो उससे स्थिति की प्राप्ति हो गई ना ये प्रशांत वाहिता हो गई जब वही प्रशांत वाहिता हो जाएगी तो वही उसी चित को वैसा रब जब उसमें हो गया आ गई तो उसी चित्र को दूसरे में लगाना है तो दूसरे में भी स्थिति पद को लाभ हो जाएगा पद को प्राप्त हो जाएगा ना कि हाँ जी दूसरे में भी मन लग जाएगा ये कारण और कमान्य त्रापी का अर्थ क्या हुआ क्या कि कमान्य त्रापी कमान्य उसके बाद जो होता है ना इसके बाद कमनीय है, ऐसा है लब स्थिति कम अन्यत्र अच्छा, कम अन्यत्र है, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कम अन्यत्र है मैंने अलग अलग नहीं है ये हमारे में भी अलग लिख दिया हुआ, गलत है वो अलग परचेद करेंगे तो लब्ध स्थिति कम अन्यत्रापी प्रापी अच्छा अन्य लब्ध स्थिति कम अन्य का अर्थ क्या होगा जी अन्यत्र माने दूसरे स्थान पर भी अन्यत्र अच्छा अच्छा दूसरे स्थान पे भी वही लाभ होगा अच्छा दूसरे दूसरे स्थान पर भी हाँ। स्थिति को माने एक स्थान पर जब हमें मन का करने आ गया तो हालत पड़ जाएगा दूसरे स्थान पर हम लगा सकते ना। हाँ जी। है नी ये कर रहने देना आज यही पे रहने देते अगला थोड़ा गहराई वाला हाँ जी जी ठीक है चलिए मंत्र पाठ ओम पूर्णम पूर्ण पूर्णम गाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति श्या श्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्ते